सत्य की खोज अब्दुल बहा ने कहा यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज में सफल हो जाता है तो सबसे पहले वह सभी परंपरागत अंधविश्वासों की ओर से अपनी आंखें मूंद ले यहूदियों के पारंपरिक अंधविश्वास है बौद्ध तथा जौरास्टियन भी उनसे मुक्त नहीं और न ही ईसाई सभी धर्म धीरे धीरे परंपरा तथा हटधर्मी के बंधनों में जकड़ गए हैं सभी अपने आप को सच्चाई का एकमात्र संरक्षक समझते हैं और प्रत्येक अन्य धर्म को गलतियों का पुलिंदा बताते हैं केवल वे ही सही हैं और अन्य सब गलत यहूदियों की मान्यता है कि केवल वे ही सत्य के स्वामी हैं और वे अन्य सभी धर्मों की निंदा करते हैं ईसाइयों की मान्यता है कि केवल उनका धर्म ही सच्चा है अन्य सभी झूठे हैं यह हाल बौद्धो मुसलमानों का है सभी अपने आप को संकुचित बनाए हैं यदि सभी एक दूसरे की निंदा करेंगे तो हम सत्य की खोज कहा करेंगे एक दूसरे का खंडन करने वाले कभी सच्चे नहीं हो सकते यदि प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि केवल धर्म विशेष ही सच्चा है तो वह अन्य धर्मों की सच्चाई से आंखें मूंद लेता है उदाहरण स्वरूप यदि कोई यहूदी इसराइल के धर्म के ऊपरी व्यवहार के बंधन में बंधा हुआ है वह अपने आप को यह समझने देना नहीं चाहता कि किसी अन्य धर्म में भी सच्चाई हो सकती है वह समझता है कि केवल उसी के धर्म में सच्चाई है आता हमें अपने आप को धर्म के ऊपरी आकारों तथा व्यवहारों से अलग कर लेना चाहिए हमें निश्चय ही यह जान लेना चाहिए कि यह आकार तथा व्यवहार चाहे कितने ही सुंदर हो, केवल ऐसे आवरण हैं जिन्होंने दिव्य सत्य के जीवित अंगों तथा स्नेहमय हृदय को ढाक रखा है यदि हम सभी धर्मों में निहित सत्य को पाने में सफल होना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें पारंपरिक पक्षपातों का त्याग करना होगा यदि कोई जौरास्ट्रियन यह मानता है कि सूर्य ही ईश्वर है तो वह अन्य धर्मों के साथ कैसे एक हो सकता है जब मूर्ति पूजक अपनी भिन्न मूर्तियों में विश्वास करते हैं तो फिर वे किस प्रकार ईश्वर की एकता को समझ सकते हैं आखा यह प्रत्यक्ष है कि सत्य की खोज में प्रगति करने के लिए हमें निश्चय ही अंधविश्वासों का त्याग करना होगा यदि सभी साधक इस नियम का अनुसरण करें, तो उन्हें सत्य का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देगा सत्य की खोज हेतु यदि पांच व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वे अपनी खोज का आरंभ व अपने आप को स्वयं अपनी सभी विशेष परिस्थितियों तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर करें सत्य की प्राप्ति के लिए निश्चय ही हमें अपने पक्षपातों तथा छोटे और तुच्छ विचारों का त्याग करना होगा इसके लिए एक उदार और ग्रहणशील मन का होना आवश्यक है यदि हमारा मन केवल अहम मात्र से भरा हुआ है तो इसमें जीवन जल की कोई गुंजाइश नहीं यह तथ्य कि हम अपने आप को सही और शेष सबको गलत समझते हैं एकता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और सत्य पर पहुंचने के लिए एकता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सत्य केवल एक ही होता है इसलिए यह अनिवार्य है कि यदि हम सच्चे हृदय से सच्चाई की खोज करना चाहते हैं तो हम स्वयं अपने विशेष पक्षपातों तथा अंधविश्वासों का त्याग कर दें हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक अपने मन में एक और कट्टरता अंधविश्वास तथा पक्षपात तथा दूसरी ओर सत्य में अंतर नहीं जान लेते जब हम शुद्ध हृदय के साथ किसी वस्तु की तलाश में होते हैं तो हम हर स्थान पर उसकी खोज करते हैं सत्य की अपनी खोज में भी हमें इसी नियम का अनुसरण करना चाहिए विज्ञान को अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए कोई एक सत्य किसी अन्य सत्य का खंडन नहीं कर सकता प्रकाश सदा सर्वदा अच्छा होता है चाहे वह किसी भी दीप से प्रकट हो रहा हो गुलाब का फूल सुंदर होता है चाहे वह किसी भी बगिया में खिले एक तारे में वही ज्योति होती है चाहे वह पूर्व में चकमें या पश्चिम में पक्षपात से मुक्त हो जाइए फिर आप सत्यता के सूर्य से प्रेम करने लगेंगे चाहे वह क्षितिज के किसी भी बिंदु से उदित हो आप अनुभव करेंगे कि यदि ईसामसी में सच्चाई का दिव्य प्रकाश दीप्तिमान था तो वह मूसा और महात्मा बुद्ध में भी चमका था सच्चे हृदय से खोजने वाला इसी सच्चाई पर पहुंचेगा। यह अर्थ है सत्य की खोज का इसका यह भी अर्थ है कि पहले जो कुछ भी हमने सीखा और सत्य के मार्ग में जो भी हमारे लिए रुकावट बने निश्चय ही वह सब कुछ भूल जाने को हम तैयार हों यदि आवश्यक हो तो हम अपनी शिक्षा को पुनः आरंभ करने से भी न हिचकिचाएं किसी धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति अपने स्नेह को हम अपनी आंखों पर, पर पर्दा न डालने दें कि हम अंधविश्वासों के बंधनों में बंद कर रह जाए जब हम सभी बंधनों से मुक्त हो स्वतंत्र मन से तलाश करेंगे तब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने के योग्य बन सकेंगे सच्चाई की खोज करो सच्चाई तुम्हें मुक्त कराएगी इस प्रकार हम सभी धर्मों में सत्य का अवलोकन करेंगे क्योंकि सभी में सत्य है और सत्य एक है